यज्ञपुरुष भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे देव आप ही दिशा पाताल पृथ्वी आकाश स्वर्ग एवं नक्षत्रों के जन्मदाता हैं आप ही देव त्रियक तथा मनुष्य आदि हैं यह चराचर जगत भी आप ही हैं प्रभु यह अखिल ब्रह्मांड और जगत आपका ही स्वरूप है इन सबको सृष्टि के लिए आपने स्वतः प्रकट किया यह आपका स्वरूप उन देवताओं के भी ज्ञान से परे है। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी है जो निष्कुल्लस, योगगम्य, इंद्रियातीत, अक्षय प्राण पुरुष, नित्य, अव्यय, अजन्मा, अव्यक्त प्रलय और उत्पत्ति से रहित, सर्व व्यापक ईश्वर, सर्व ज्ञंद्रेगुण शुद्ध परमानंद, अजर बुद्ध स्वरूप, आठल सांति प अवतारों में आपके जिस स्वरूप का दर्शन होता है उसके परम भाव को बिना जाने हुए ही देवता लोग आपका भजन करते हैं वे भी आपके मूल स्वरूप के दर्शन से वंचित रह सजाते हैं हे पुरुषोत्तम जिस प्रकार आपका मन से भी अगम्य जो अगोचर सूक्ष्म है उसकी आराधना करने से क्या मैं समर्थ हूं आपकी कृपा जीव की बुद्धि अथवा जीव का इतना सामर्थ्य नहीं कि वह आपका स्तवन कर सके यहां पर इस पूजा मंडल में यथाविधि धूप दीप आदि के द्वारा शंकरषण आदि नाम भेदों से आपकी जो मैंने पूजा की है ये सभी विभूतियां आपकी ही हैं दयालो मैंने आपकी इस पूजा में जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया मैंने आपकी सम्यक पूजा नहीं कर सकी जो मैंने जप होम आदि किया है भक्ति पूर्वक उस कार्य का निष्पादन करना मेरे लिए असंभव है इसलिए मैं आपसे छमा प्रार्थना करता हूँ। प्रभु दिन रात और संध्या में तथा सभी अवस्थाओं में मेरी चेष्टा निष्ठा आपकी सेवा के अनुरूप रहे आपके चरण युगल उससे कई गुना अधिक प्रीति धर्मादिक कार्यों में नहीं है जो होनी चाहे। हे जगन्नाथ आप ऐसे कृपा करें कि आप में मेरी आत्मंत की प्रीति हो जाए सभी फल देने वाले भगवान विष्णु की जिन से दृढ़ भक्ति कर ली उसने स्वर्ग और मोक्ष आदि के साधन किन कर्मों को नहीं किया हे अच्युत आपके पूजन और स्तुति आज मैंने यथा सामर्थ्य आपकी जो पूजा और स्तुति करें उसकी अपूर्णता के लिए मुझे क्षमा प्रदान करें मेरा आपको प्रणाम हे मुनि मैंने भली प्रकार से आपको यह चक्रधर स्तोत्र सुना दिया यदि आप परम वैष्णव पद की इच्छा करते हो तो प्रातः पर विष्णु की भक्ति पूर्वक यह स्तुति करें पूजा के समय जो मनुष्य इस स्तोत्र के द्वारा जगत गुरु भगवान विष्णु की स्तुति करता है वह शीघ्र ही संसार के बंधन को काटकर मोक्ष को प्राप्त करता है हे मुने अन्य जो कोई भी पवित्र होकर भक्ति पूर्वक प्रतिदिन तीनों संध्याओं में श्री विष्णु देव का इस स्तोत्र के अनुसार भजन पूजन करता है वह अपने सांसारिक बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्र के पाठ से रोगी रोग से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। निर्धन व्यक्ति धनवान बन जाता है और विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर लेता है। भगवान यशाकीर्ति प्राप्त करता है। भाग्य कीर्ति यश ऐश्वर्य को प्राप्त करता ह सत्यवादी है, पवित्र है और दाता है। जो भगवान प्रसूतम की स्तुति करता है इस संसार में वे प्राणी संभाषण करने योग्य नहीं है और समस्त धर्मों से वह हैं, जिनका कोई भी सत्कारे भगवान हरि के उद्देश्य से सम्पन्न नहीं होता हैं। वह व्यक्ति दुरात्मा है, उसका मन और वचन सुध नहीं है जिसकी सब मानव से सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान हरि की विधिवत पूजा करें तो कुछ भी कामना उसकी असाध्य नहीं रहती सब कुछ प्राप्त कर लेता है श्रद्धा पूर्वक आराधना करने पर पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं समस्त मुनि जन चिंतन करते हैं वे विशुद्ध ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म हैं जो सभी के हृदय जो सब कुछ जानते हैं और जो सभी कृत्यों के साक्षी हैं जो भय मरण विहीन हैं नित्य आनन्द स्रूप हैं ऐसे आज अमरत इश्वाश देव को मैं प्रणाम करता हूँ मैं समस्त संसार के स्वामी, सुप्रसन्न शाश्वत, अति विशुद्ध विमल, विशुद्ध हिंदुमल, आत्मस्वरूप और समस्त मूलों के मूल भगवान् नारायण की भावपुष्प से पूजा करता हूं। मेरे हृदय कमल में सर्वशाक से सच्चदानंद स्वरूप भगवान् सदा विराजमान रहें। प्रार्थना करो केशाकले मुनि विराजयं चिंतायेते � Nikhila hridi nivishto vetiya sarv saakshin Tamaj mahritamiesam, vāsudevam natosme Bhyamarana vihinam, nityamananda rūpam Nikhila bhuvan nātham, saaswatam suprasannam Tvati vimala vishuddham, nirgunaam bhavapuspai सो खामदित समस्तम पूजयाम्य आत्मभावम व्यसत हृदय पदहै सर्व चिदात्मा इस प्रकार हे परमात्मा मैंने आदि अंत से रहित प्रात पर ब्रह्म भगवान विष्णु के महाप्रभाव का वर्णन किया इसलिए मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह भले बांते परमेश्वर का चिंतन करे इस संसार में कौन ऐसा योगी है जो उन बौद्धगम में पुराण पुरुष सूर्य के समान तेजस्वी विमल विशुद्ध धात्मा श्रेष्ठ अदृश्य विष्णु का चिंतन करके पूर्ण में तताकार नहीं हो जाए जो मनुष्य इस स्तुति का सदैव पाठ करता है वह श्री के समान ही हो जात प्रसार की कामना करता है अथवा संपूर्ण सौख्य चाहता है वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष का भरण करने योग्य विष्णु की, की सरण में जाता है इसलिए उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है जो बाणी विभू सबके स्वामी विष्णु को उदाहरण करने वाले विशुद्ध धात्मा अनासक्त भाव से जाता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, के प्रभुम प्रभुगूं विश्प्वधरं विसुद्धं असेस संसार विनास हेतु योबासु देवं विमलं प्रपन्न समोक्ष विमुक्त संगहूं।